नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं हमारे सभी विद्यार्थी मित्र जो हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ खास बातें संगीत से जुड़ी बातें करने वाले हैं करियर इन म्यूजिक में बातें करने वाले हैं जी हाँ कई बार हम लोग सोचते हैं कि करियर करना है करियर करना है लेकिन अगर म्यूज़िक में जब करियर की बात आती है तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे बीच में आ जाता है कि हम कहाँ से कैसे करें कैसे शुरुआत करें कौन सा जो है सीखे किस गुरु के पास जाए किस एर, क्लास में एडमिशन ले हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे मानस पटल पर आती रहती हैं तो आज वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे और आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ पूना से गेस्ट जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं तबला प्लेयर हैं तबला आर्टिस्ट है और देश विदेश में वो परफॉर्म कर चुके हैं तो ऐसे विशेष कलाकार से हम लोग जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे करियर इन म्यूजिक के बारे में तो आप सभी की तरफ से मकरंद जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में तो मकरंद जी कैसे है आप एकदम मस्त हूँ अभी रियाज ही चल रहा था अरे वाह हाँ, हाँ, जी बहुत हाँ, बहुत स्वागत है आपका करियर कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि हमारे को आपके बारे में पता हो आपके बारे में जानकारी हासिल हो इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो इंट्रो सेशन आप अपना खुद दीजिए म्यूजिक फील्ड में आपने कैसे एंट्री किया क्या किया और आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैं भी कहना चाहूँगा की जैसे की बचपन में हम लोग खानदानी गला करे मतलब हमारे यहाँ तीन संगीत चला आ रहा है अरे वाह तो आ, तो हमारे नाना जी जो थे मैं बजा रहा हूँ जैसे कोई भाई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ऐसा तो हमारी शुरुआत तीन चार साल के जब थे तब मेरा रुझान जो था वो तबले की तरफ था अच्छा तो इस हिसाब से फिर थोड़े कुछ साल तो ऐसे ही चलता रहा फिर एक चार पाँच साल का जब मैं हुआ उसके बाद नाना जी ने सोचा कि अभी इसको सिखाना चाहिए बाकायदा, तो फिर बात छह साल के बाद मुझे उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया फिर वहां से लेके जो मेरी तालीम चली तो आगे कम से कम पंद्रह बीस साल मेरी तालीम चली फिर उसके बाद मैंने तबला विशारत किया मेरा तबला का रेडियो ऑडिशन दिया रेडियो आर्टिस्ट हुआ मैं अच्छा। तो ये पूरा श्रेय जाता है मेरे गुरु मेरे उस्ताद मेरे नाना जी अच्छा। पंडित शंकर विष्णु कानेरे जी तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट बजाते थे जलतरन तबला वॉयिन सितार सभी इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे अच्छा। तो उनकी वजह से मेरा ये शुरू हुआ फिर तो उसके बाद रेडियो आर्टिस्ट होने के बाद फिर अच्छे अच्छे लोगों के साथ बजाना मुझे कुछ उसमें पुरस्कार भी मिले नहीं, जैसे पूना का मुझे बालगंधर पुरस्कार मिला हुआ है उस लड्डू खाब करके तबला नवाज उनके नाम का भी एक पुरस्कार मुझे मिला है अरे वाह से भी मुझे एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है नहीं, नहीं। तो ऐसा फिर जीवन में चलते गए आगे फिर अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ बजाना हुआ जैसे उस्ताद शाहिद परवेज पंडित रोनू मजुमदार है जैसे हमारे गुरु है पंडित आलिंदो चटर्जी अभी पिछले 20 सालों से मैं उनसे तालीम हासिल कर रहा हूँ जो बोलते हैं हैं मास्टर्स ट्रेनिंग जिसको बोलते है अनिंदो जी से पिछले 20-25 साल से तबला सीख रहा हूँ तो ऐसा अभी तक का चल रहा है सफर तालिय। <laughs> तालिय। <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका म्यूजिक का जो सफर है संगीत का जो सफ़र है वह कैसे शुरू हुआ चार साल के उम्र में आपका जो है ये कहानी शुरू हुई और आज आप जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं देश विदेश में और साथ ही साथ अभी भी आप जो है उन चीज़ों को सीख रहे हैं रियाज़ कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि ये हमारे जो युवा साथी हैं कई बार होता है कि टेंथ एंड ट्वेल्थ के बाद उनको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें अपना करियर किस फील्ड में करना है तो अगर कुछ विद्यार्थी अपना करियर इस म्यूज़िक फ़ील्ड में करना चाहते हैं तो उनके लिए करियर इन म्यूजिक अगर हम लोग इस शब्द को लें तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं म्यूजिक को करियर के रूप में कैसे देखना चाहिए थोड़ा सा आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जरूर बताइए पहली बात तो है कि हमारा रुझान किस तरफ है मतलब उनको तबला सीखना है गाना सीखना है सितार सीखना जो भी तो आज की तारीख में ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाएं कि जहाँ पे इसका हम डिग्री कोर्स कर सकते हैं हम्म हम्म जैसे यूनिवर्सिटीज में भी एक कोर्स होता है जैसे इसमें हम मास्टर्स कर सकते हैं बैचलर ऑफ म्यूजिक कर सकते हैं मास्टर्स कर सकते हैं तो पहली बात तो है कि रुझान जैसे आपको तबला सीखना है तो तबले में आप पहले उसका ग्रामर जो है उसका आपको अभ्यास करना चाहिए अच्छे गुरु के पास एख गुरु अच्छा होना चाहिए और गुरु के पास पहले ग्रामर का अभ्यास करो उसमें विशारत करो अलंकार करो मतलब इसमें गांधरवा महाविद्यालय जो है बॉम्बे का उनकी परीक्षाएं होती है अच्छा। तो वो विशारत करने के लिए आपको पहली परीक्षा से विशारत तक कम से कम दस एग्जाम्स देने होते हैं तो इससे थे जो नॉलेज है वो आपका कंफर्म हो जाता है और फिर उसके बाद आप तो, तो, मतलब बारहवीं अगर ट्वेल्थ के बाद आपको इसमें जाना है और फुल टाइम म्यूजिक करना है लेकिन डिग्री भी उसमें ही लेना है तो आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो वहाँ पे जैसे भारतीय विद्यापीठ है पूना का यूनिवर्सिटी पूना का है नासिक का है बम्बे का है तो यहाँ आप तबला सब्जेक्ट लेके बैचलर ऑफ म्यूजिक मास्टर्स ऑफ तबला ये कर सकते है हाँ मतलब ये कैसा सीरियली हो जाएगा पहली है पहला अपना रुझान है किस तरफ तो तबला में करना है गाने में करना है सितार में करना है तो किसी भी सेक्टर में आप जाते कथक में भी करना है तो डांस में भी करना है अच्छा। तो आप इसमें आप इसमें करियर आपका ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात पे जोर देना चाहूंगा कि ग्रामर और रियाज ये दोनों चीजें साथ में अगर चले तो हम प्रोफेशनली खड़े रह सकते हैं अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम बजाते रहते हैं प्रोग्राम बजा रहे इधर उधर जा रहे लेकिन हमको उसका डीपली नॉलेज नहीं होता तो कहीं ना कहीं जैसे इंडस्ट्री में हमको बजाना है तो हमको उसकी जरूरत पड़ती है जैसे इंडस्ट्री में आपको, किसी अच्छे ने बोला कि आपको ये रिदम पैटर्न में इतना बीट आपको बजाना है और आपको अगर उसका ग्रामर ग्रामेटिकली आपको ये बातें मालूम नहीं है लयकारिजो बोलते है उसकी अगर बातें मालूम नहीं है तो आप उसमें नहीं बजा सकते तो ये पहले से शुरू से उसका ग्रामर मतलब एक बात में पूछना चाहूंगा मकर जी एडमिशन हमने ले लिया कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ले लिया म्यूजिक में फिर गुरु कहा अलग सा करना पड़ेगा की वही कोई गुरु मिल जाएंगे आपको नहीं यूनिवर्सिटी में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको गुरु मिल जाएगा अच्छा। और वहाँ वहा आपको चॉइस भी है हाँ हा। मतलब वहाँ उनके पैनल पे एक दस गुरु है तो उसमें आप सोच सकते हैं कि मैं इनके पास जाऊ मैं इनके पास जाऊँ ये आपकी चॉइस है अच्छा अच्छा आप लेकिन तब तक आप यूनिवर्सिटी में जब जा रहे हैं उसके पहले भी आपको जो शुरुआत है तबले की या गाने की जो भी है मतलब पहला सुर है पहला ता जो भी है वो अच्छे गुरु के पास अगर आप जाएंगे तो आगे बढ़ सकेगा ना सही बात है क्योंकि हमारे कंट्री में हम थोड़ा सा एक बात सीरियसली नहीं लेते ऐसा मुझे आज तक समझा है है कि जो शुरू होता है, जैसे हमको स्विमिंग सीखना है तो पहले हमको अच्छा गुरु चाहिए कि जो हमको तैरना सिखाए वैसे म्यूजिक में भी पहले तैरना तो सीखना चाहिए ना फिर ग्रामर आ गया है ना फिर ग्रामर आ गया फिर प्रैक्टिकली आप भेजा सकते कहीं भी। जी जी जी मकरन जी बहुत ही अच्छी बात आपने मकर आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि अभी अगर करियर इन म्यूजिक करना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पुना नासिक या बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पर आपको एक चॉइस है गुरु का तो वो कोई भी गुरु आप चॉइस कर सकते हैं लेकिन आपको रुचि होना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात तो ये है कि मकरंद जी का कहना था कि आप कोई भी सब्जेक्ट चुन लो किसी भी तरह का फील्ड में आपको जाना है लेकिन आपकी रुचि के अनुसार आप चीज़ें लेते हैं आपका रुचि म्यूजिक में है तो फिर उसमें कोई भी चीज़ हो चाहे डांस हो चाहे सिंगिंग हो चाहे फिर तबला हो या फिर आप गिटारिस्ट बनना चाहते हैं या हारमोनियम प्लेयर बनना चाहते हैं कोई भी चीज़ हो कीबोर्ड बजाना चाहते हैं तो वो एक्स वाई जेड इंस्ट्रूमेंट तो बाद में आपको सीखने मिलेगा लेकिन आपकी रुचि को देखकर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाइए तो आशा करता हूं आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा करेंगे तो ये आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे मकरंद जी से और जानेंगे कि कौन लोग हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं पहले तो कर चुके हैं अभी भी कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग मकरंद जी से सुनेंगे आप सुना है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर करियर इन म्यूजिक सुनते रहो मुस्कर रहो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 चाहे कोई चमक जी चाहे कोई बर से बचना है मुश्किल पिया जादूगर से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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही है करियर इन म्यूजिक के बारे में बातें हो रही हैं और हमारे साथ बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट तबला आर्टिस्ट मकरन जी है पूना से बिलोंग करते हैं पूना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बातें हो रही है करियर इन म्यूजिक के बारे में तो मकरन जी फिर से एक बार आपका स्वागत है नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार। तो मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि हम लोग ने म्यूजिक के बारे में करियर तो करना लेकिन इसमें कुछ इतिहास हम लोग जानना चाहेंगे जो लोग म्यूजिक करते हुए म्यूजिक सीखते हुए अपना करियर और अपना नाम बहुत किया है बहुत पॉपुलर नाम भी बताइए और कुछ करंट सिनारो में जो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में जितना आपके पास जानकारी है एक दो लोगों का हम लोग एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल पहली बात तो तबले में जैसे शुरू हुए अभी सौ साल पहले की बात है कि उस्ताद अहमद जंग थिरुआ उनसे आज तक जो इंस्पिरेशन आज तक लोगों को मिल रही है कि उस्ताद अहमद जंग थिरुआ खसब थे उस्ताद अमिर हुसैन ख सब थे पंडित लच्छू महाराज जी थे उस्ताद अल्लाह का खसाब जो सब लोग आप जानते हैं मतलब जिनके बेटे आज पूरी दुनिया में उनका नाम है आ, हमारे लिए भी वो गुरु के जैसे हैं ज़ाकिर हुन साहब है, है आ, ऐसे बहुत से तबला वादक हैं जैसे हमारे गुरु हैं पंडित आनंद चटर्जी पंडित स्वपन चौधरी तो ये बड़े नामचीन और बहुत बड़े कलाकार तबले के माने जाते हैं बुजुर्ग कलाकार जिसको बोल सकते अच्छा वर्तमान में आप जैसे कि आपने भी गुरु किया है आप अभी भी सीख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक किस तरह से हम लोग म्यूजिक में लर्न करते हैं कौन सा एक स्टेज आता है जहाँ पर हमको लगता है कि मुझे ये चीज पकड़ में आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली क्या है ये प्रोसेस तो लाइफ टाइम है मतलब ये जितना आप इसमें डूबो तो समंदर ज्यादा दिखने लगता है अच्छा, अच्छा. हम हमेशा बोलते हैं की म्यूजिक ये समुन्दर है आप जितना जाओगे वो पकड़ में नहीं आता कि कहा तक फैला हुआ है <laughs> वैसा ये म्यूजिक है तो जैसे अभी मैं लास्ट फिफ्टी मैं तबलाई कर रहा हूँ <laughs> तो तो मतलब ये कैसा है ये प्रोसेस जितना आप सोचो इतना बड़ा प्रोसेस है <laughs> तो आ, करते रहेंगे तो आ, आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि अरे मैं ये बजा रहा हूँ लेकिन हमारे गुरु इससे भी अलग कुछ बजा रहे है <laughs> तो इसलिए इसके लिए हमको तो पहली बात है रियाज करते रहना चाहिए और इसमें अभी नए लोगों ने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ है जैसे इसमें अलग-अलग तालों लयकारी काम होता है, का काम होता है। ये बातें इसमें आ जाती है जी, जी, जी। और प्रोसेस कैसा है कि जैसे आप एखाद बंदिश में जा रहे हो तो गुरु जो लेवल पे आप जा रहे हो उसके ऊपर के लेवल के गुरु होते हैं तो आप जैसे एक बंदिश में आपको भी बोल के सुना जी जी जी कि कत तक देखे अभी कैसा होता है कि आपके गुरु का रियाज है आपका रियाज है, तो हम कितना भी बंदिश बजा उसके बाद गुरु ने बजाया तो समझता है क्या यार उनकी जगह उनकी जगह है हमको और रियाज करना चाहिए <laughs> तो ऐसा ऐसे कलाकार को लगते रहना चाहिए और दिस इज वेरी गुड साइन कि आपको आप जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपकी कला सीखना बंद हो जाती है सही बात है <laughs> आप हर प्रोग्राम में आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज के प्रोग्राम में जरा और होना चाहिए था अच्छा तो कलाकार भी आगे बढ़ता है इसमें ये प्रोसेस है बाकी कुछ नहीं जी जी जी मकरन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक लय की बात आपने कहीं बंदिश की बात आपने एग्जांपल के तौर पे हमें सुना के बताया और संगीत में जो है हमेशा सीखना पड़ता है और सीखने की एक जिज्ञासा आपके अंदर हमेशा बरकरार रहे तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं एंड इस म्यूजिक फील्ड में बहुत कुछ नाम कमा सकते हैं और जैसे हमने अभी देखा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक उनका नाम उनका खानदान उनका चल आगे बढ़ते हैं और उनका भी एक दबदबा रहता है जो है कारवा भी चलता रहता है तो बहुत ही अच्छा तो लग रहा है मकरंद जी मुझे लगता है मकरंद जी का भी यही सिलसिला है कि उनके घर में सारे लोग म्यूजिशियन थे और धीरे धीरे इनको तो भी वो चीजें मिल गई एक जैसे कि जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो कहते हैं प्रॉपर्टी का मालिक आ गया तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमारे घर में आ, संगीत है तो हमारे पीढ़ियों को वो वर्षा के रूप में बारिश के रूप में मिल जाता है तो ये एक खुशी की बात है और अब जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मकरंद जी हमारे विद्यार्थी मित्र जैसे आपने शुरू में भी इन बातों को क्लियर किया है लेकिन फिर भी कैसे कोई नया व्यक्ति दसवीं पास होने के बाद म्यूजिक में करियर करना चाहते हैं तो वो कहाँ से कैसे शुरू करें थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कु, बिल्कु, बिल्कु. पहली तो बात ऐसा है कि दसवीं पास करने के बाद म्यूजिक में जा सकते हैं। लेकिन पहली बात है कि रुझान मैंने जो पहले से मैं जोर दे रहा हूँ ये बात पे हुँ. कि रुझान आपका किस तरफ है हुँ. जैसे बचपन में मेरा रुझान था कबले की तरफ भाई का रुझान था गाने की तरफ बहन का था डांस की तरफ तो ये रुझान पहली चीज है क्योंकि दसवीं तक का भी जो ये सफर है वो बहुत बड़ा है हुँ, हुँ, मतलब वहां तक आपको थोड़ा सा डेवलप हुआ है कि करना क्या है, है ये फिक्स हुआ है दिल में, लेकिन आप जमाना देख के बाहर जाके वो कंफर्म हो जाता है की अभी हाँ आपने को यही करना है यहाँ पे स्टॉप करके फिर हमको तबले की रियाज करनी है या गाने की करनी है या कथक की करनी है डांस की करनी है जो भी तो दसवीं के बाद आप फिर रियाज करके 12th के बाद आप यूनिवर्सिटी में पूना यूनिवर्सिटी जो मैंने पहले बताया हुँ, हुँ, तो वहाँ से उसमें किसी भी चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो म्यूजिक में हम बोलते है की गायन वादन और नृत्य ये तीनों भी जहाँ पे आता है इसको म्यूजिक बोलते है म्यूजिक मतलब क्या म्यूजिक की एक व्याख्या है कि जी जी जी. हाँ। <laughs> तो हाँ, हाँ। मकर जी बहुत ही हाँ। अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये तो स्पष्ट हो गया की आपका म्यूजिक में किसी भी तरह से रुझान है चाहे कोई भी फील्ड हो तबला हो सिंगिंग हो डांसिंग हो तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं मोस्ट वेलकम है और फिर इसमें जैसे कि बारहवीं के बाद आप एक डिग्री आपने हाथ में ले सकते हैं और डिग्री के बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हमारी जो दूसरे जो हम लोग प्रोफेशन में जाते हैं तो एक डिग्री आने के बाद कंपनी में या फिर खुद का फॉर्म शुरू कर सकते हैं तो क्या म्यूज़िक फील्ड में कैसे होता है कैसे इनकम शुरू होता है बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक में पहली बात है कि आप अगर तबला बेषारत करते हैं और यह तबला अलंकार कर दे और बैचलर ऑफ म्यूजिक आप हो जाए। तो आपको किसी स्कूल कॉलेज में एज ए म्यूजिक टीचर आपको जॉब मिल सकती है ओके हाँ। और मतलब कहीं पे भी हाँ। और अगर अगर आप रेडियो आर्टिस्ट हैं है हाँ। जैसे अप्रूव गवर्नमेंट का जो ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन होता है उसके अगर आप आर्टिस्ट हो जाए तो आपको पूरे इंडिया में जितने भी रेडियो स्टेशन है वहां पे जाके आप परफॉर्म कर सकते हैं और उससे भी आपको इनकम होती है अच्छा तो इनकम की बात है इसलिए मैं ये बात हा, हा, जी, जी, जी। जैसे मैं जैसे मैं पूना रेडियो आर्टिस्ट हूँ पुना का रेडियो आर्टिस्ट लेकिन मैं अगर जाऊँ केरला में और केरला में किसी रेडियो पे जाके मैं अगर परफॉर्म करू तो वहां पे मुझे इसका पेमेंट मिलेगा जो मैं वहां पे बजाऊंगा जी जी. तो मतलब तीन तरह से आपको फायदे होते हैं एक तो आप परफॉर्म करते हैं अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ जी. दूसरा है कि आपने विशारत किया हुआ है तो आप थोड़ा उसका क्लासेस भी कर सकते हैं ट्यूशन्स ले सकते हैं हाँ। और तीसरा जैसे आप रेडियो आर्टिस्ट हैं तो आपको रेडियो में भी अच्छे अच्छे कलाकारों की जनरेट हो जाता है। जनरेट भी जगह से आपका होता है क्या आप आ, मतलब अलंकार करते हो विशारत तो ये आपको मतलब माना जाता है की आप ट्यूशन ले सकते हो की इतना नॉलेज आपके पास आ गया है की आप छोटे छोटे जो अपकमिंग लोग हैं, उनको आप सिखा सकते हो जी जी। तो मतलब ये इसमें इनकम जनरेट हो सकता है लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आपको आपका नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए बहुत कि सिर्फ किया है। हम्म हम्म। और फिर हमने ट्यूशन शुरू कर दिया हम्म तो साइड बाय साइड आपको रियाज भी करना है अभ्यास भी करना है आगे भी बढ़ना है बहुत ये ज्यादा जरूरी और इसको थोड़ा सा लगे में एक थोड़ी अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि इसमें घराने होते हैं हाँ। में। हाँ। तो मैं तबले की घराने की थोड़ी एक बात हमने बोली नहीं है थोड़ा एक दो मिनट बोलना जी जी जी कि पहली बात है बारहवीं तक मतलब अगर हम तबले की पढ़ाई कर रहे हैं ट्वेल्थ तक और हम बैचलर ऑफ तबला करने गए पे तो आप पहले कम से कम बीस बाईस साल आप किसी भी गुरु के पास जाइए लेकिन आपके दिल में आपने कोई घराना नहीं रखना है हम्म हम्म जो मैंने देखी है तबले की लाइफ उसमें मैं ये बात दोहराना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे कौन सा घराना आप सिखाएंगे <laughs> तो मैं सब मैं सब बोलता हूँ कि जब तक आपको तबले का या म्यूजिक की किसी भी शाखा का थोड़ा सा नॉलेज जब तक नहीं होता है तब तक आप खुद होके ऐसा मत बोलिए कि मैं बनारस बजाऊंगा मेरे गुरु बनारसबाज के है मेरे गुरु फरुखाबाद के है मेरे गुरु दिल्ली के घराना ऐसे है मेरे गुरु लखनऊ घराने ऐसे क्योंकि जो भी आज की तारीख में बड़े बड़े मैस्ट्रोज हुए हैं, तो वो लोगों ने सभी तालीम पहले ली है और बाद में उन्होंने खुद का एक घराना डेवलप किया हुआ क्योंकि क्या होता है मैं देखता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे फरुखाबाद घराना सीखना है, तो इसमें इंसान का नॉलेज अटक जाता है हम्म तो पहले थोड़ा सा बीस पच्चीस साल हमको अभ्यास करना है सभी घराने देखना है अटकना नहीं है और फिर अपने हिसाब से अपनी जैसी पर्सनालिटी मेंटेलिटी जैसे अपना हाथ है जिसको हम हते पल्ले बोलते है जैसा अपना लगाव है की मुझे बनारस घराना अच्छा लगता है मुझे लखनऊ घराना अच्छा लगता है मुझे बाज लखनऊ कर फरुखाबाद पंजाब ये मुझे अच्छा लगता है हाँ। फिर आप करियर अगर करना चाहते तो मास्टर्स के बाद या बैचलर्स डिग्री के बाद आप ये सोच सकते कि मुझे पंजाब घराना लखनऊ घराना ये करना है तो शुरू से क्या होता है बच्चे उसमें अटक जाते हैं हाँ। हमारे पास आते हैं ना तो बच्चे उसमें अटक जाते हैं तो उनका अभ्यास नहीं होता सही बात है और सुनने जाओ तो उसका जाकिर हुसैन है पंडित शोपन चौधरी है पंडित अनिंद ची ये सब लोग सभी बाज बजाते है अभी हम माइकल जैक्सन को देखते हैं हाँ। तो माइकल जैक्सन सिर्फ ब्रेक डांस नहीं करते सही बात है माइकल जैक्सन का भरतनाट्यम के साथ भी मैंने जुगलबंदी देखा है हाँ आ, तो पहले आंखें पूरी खोल के दिमाग पूरा खोल के हमको अभ्यास करना है और फिर सोचना है की घराना क्या है सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मकरन जी मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और कई बार घराने की बात होती है और कई लोग जो है परफॉर्म करने के पहले भी उस चीज के बारे में बताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ हो गए लेकिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया घराना बना क्या पहले तो आप सब कुछ सीख ले बैचलर बने मास्टर बने उसके बाद फिर किसी भी गराने को आप जो पसंद है वो चीजों को आप कर सकते हैं ऐसा कोई घर से आपको बंध के नहीं रखा हुआ है किसी भी घराने से आपको बंधना भी नहीं है आपको पहले अपने आप को खोल देना है मास्टर बनना है उसके बाद फिर चीजों को लेकर आगे बढ़ना है तो मकरन जी बहुत ही अच्छा लगा वैसे तबले की भी लेंग्वेज़ Language, लेंग्वेज़ तो वैसे हाँ. गाने की भी है। <laughs> तो उसमें सात सुर तबले में भी है सात सुर गाने में भी है सही बात तो अभी ना नीन तिट तिर नीट धीर ये जो बोले यही सभी बाजों में बजने वाले हैं पहले है तो, तो अभ्यास होना चाहिए सही बात बहुत बढ़िया चलिए मकरन जी जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे एपिसोड में आपने करियर इन म्यूज़िक के बारे में काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई और आशा व्यक्त करता हूँ विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा उनको म्यूज़िक कैसे करना है म्यूज़िक में कैसे आगे बढ़ना है ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है फिर भी कुछ सवाल अगर मन में रह जाता है विद्यार्थियों का तो ज़रूर हमारे इस फोनलाइन पर आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर भेजिए करियर से रिलेटेड तो हम लोग आने वाले एपिसोड में उस विषय को लेकर बातें करेंगे तो मकरन जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड मेरी, मेरी यू, जी, जी, जी। मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपसे मिलेंगे तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमगनी सुनते रहो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 दिल्ली